श्री कृष्ण वचनामृत परिच्छेद उनसठ अट्ठाईस नवंबर अठारह पाप तिरासी पड़ोसी तो पाप पुण्य नहीं है श्री कृष्ण है भी और नहीं भी है वे यदि अहम तत्व रख देते हैं तो वेद बुद्धि भी रख देते हैं पाप पुण्य का ज्ञान भी रख देते हैं वे एक दो मनुष्यों का अहंकार बिल्कुल पोछ डालते हैं वे पाप पुण्य भले बुरे के परे चले जाते हैं ईश्वर दर्शन जब तक नहीं होता तब तक भेद बुद्धि और भले बुरे का ज्ञान रहता ही है तुम मुँह से कह सकते हो हमारे लिए पाप और पुण्य बराबर है वे जैसा कराते हैं वैसा ही करता हूँ परंतु हृदय से यही जानते हो कि यह सब एक कहावत मात्र है बुरा काम करने से छाती धड़कने लगेगी ईश्वर दर्शन के बाद भी अगर उनकी इच्छा होती है तो वे दास मैं रख देते हैं उस अवस्था में भक्त कहता है मैं दास हूँ तुम प्रभु हो ईश्वरी प्रसंग ईश्वरी कर्म ये सब उस भक्त को रुचिकर होते हैं ईश्वर विमुख मनुष्य से अच्छा नहीं लगता उसको ईश्वरीय कर्मों के सिवा दूसरे कार्य नहीं सुहाते इतने ही से बात सिद्ध हो जाती है कि ऐसे भक्तों में भी वेद भेद बुद्धि रख छोड़ते हैं पड़ोसी महाराज आप कहते हैं ईश्वर को जानकर संसार करो क्या उन्हें कोई जान सकता है श्री रामकृष्ण उन्हें इंद्रियों द्वारा अथवा इस मन के द्वारा कोई जान नहीं सकता जिस मन के में विषय वासना नहीं उस तो शुद्ध मन के द्वारा ही मनुष्य उन्हें जान सकता है पड़ोसी ईश्वर को कौन जान सकता है श्री राम कृष्ण ठीक ठीक उन्हें कौन जान सकता है हमारे लिए जितना जानने की ज़रूरत है उतना होने ही से हो गया हमें कुएं भर पानी की क्या ज़रूरत है हमारे लिए तो लोटा भर पानी पर्याप्त है एक चीटी चीनी के पहाड़ के पास गई थी सब पहाड़ लेकर भला क्या करेगी उसके छकने के लिए दो तो दो एक दाने ही बहुत है पड़ोसी हमें जैसा विकार है इससे लोटा भर पानी से क्या होता है इच्छा होती है ईश्वर को सोल हो आने समझ लें संसार विकार की दवा मामेकम शरणम ब्रज श्री राम कृष्ण यह ठीक है परंतु विकार की दवा भी तो है पड़ोसी महाराज वह कौन सी दवा है श्री राम कृष्ण साधुओं का संग उनका नाम गुण कीर्तन उनसे सर्वदा प्रार्थना करना मैंने कहा था माँ मैं ज्ञान नहीं चाहता यह लो अपना ज्ञान और यह लो अपना अज्ञान माँ मुझे अपने चरण कमलों में केवल शुद्धा भक्ति दो मैं और कुछ नहीं चाहता जैसा रोग होता है उसकी दवा भी वैसी ही होती है गीता में उन्होंने कहा है हे अर्जुन तुम मेरी शरण लो तुम्हें मैं सब तरह के पापों से मुक्त कर दूंगा उनके शरण में जाओ वे सुबुद्धि देंगे वे सब भार ले लेंगे तब सब तरह के विकार दूर हट जाएंगे इस बुद्धि से क्या कोई उन्हें समझ सकता है शेर भर के लोटे में क्या कभी चार शेर दूध रह सकता है और बिना उनके समझाए क्या उन्हें कोई समझ सकता है इसलिए कहता हूँ उनके शरण में जाओ उनकी जो इच्छा हो वे करें वे इच्छा मैं हैं मनुष्य की क्या शक्ति है